से हो गया था दाष्टान्ति के उत्तम अवस्था सप्तकम अनुबद थी के में जो सात अवस्था कही गई उसका अनुवाद करके एक साथ से दिखाते हैं अज्ञान मवृति तदव विषेपी अपरोक्षमति अपरोक्षमति अपरोक्ष मति शोको मोक्षरकुशला अज्ञान दूसरा आवृत्ति आवरण तद्वद उस प्रकार तृतीय हो गया विक्षेप आगे परोक्ष ज्ञान अस्त कुथ ये परोक्ष ज्ञान वा अरोक्ष मति अहम अस् कूटस्थ शोकमोक्षकुशात्रि कितना वस्ता है ये सात अवस्था जो कही गई ये किसमें है शंका कहते न उगता अवस्था सप्त आत्मधर्म तो अंगीकारी आत्मधर्म तो अंगीकार आत्मा का ही धर्म जिसे मानेंगे सात अवस्था जिसमें रहेगी वो तो कूटस्थ कैसे होगा तसे कूटस्थत्व व्याहनियो कूटस्थ कहते कूटवस्थ निर्विकार जिसमें सात अवस्था है वो कूटस्थ के होगा कूटस्थत्व तो का व्याघात तो होता है इत्याशंशंका करके उत्तर देते एक सप्ताह अवस्था चिदाभासाभास में ही सात अवस्था न कूटस्थसे कूटस्थ की नहीं आह कहते हैं सत्तावस्थाई सी पिदा भाष्यता बंधमोक्ष स्थितौ त्रो ो बंधक स्मृता इ सप्तव चिदाभास चिदा ही सात अवस्था है कूटस्थ में नहीं है सप्तु अवस्था सात अवस्था में इमो बंधमुक्ष स्थित सात अवस्था के अंतर्गत बंधन मुख्य भी है इसलिए कहा गया सात अवस्था चिदावास में लिखाने का अभिप्राय है कि बंधमुक्षी है ये सब बंधमुक्ष चिदावास में है तीसरो बंधक सात अवस्था में तीन अवस्था है बंधक बंध करोचीति बंधक बहुचने बंधक अज्ञान आवरण वीक्षेप ये बंधकारी है तीन अवस्था बंधक एक नियम है सर्वम वाक्य में सावधारण तो वाक्य सावधान होता है कोई कहेगा ये दुग्ध पीकर रहता है दूध पान करके रहता है दो बार भोजन करके दूध पिया कर तो इसे कहा जाते दूध पीकर रहता है करके दुग्ध पान कर है तो दुग्धम एगो पी जो रहेगा तो दूध पान नहीं कि दो बार भोजन करेगा फिर रात को एक ग्लास दूध पी कहेंगे हम दूध पी कर रहते ये वाक्य सावधान होता है दुध पी कर के रहता है तो दुग्धहारी फलाहारी भी करता है अगर भोजन करेगा उसके साथ फल भी खा दिया उसको फलाहारी कहते इसी प्रकार सर्वत्र वाक्य सावधान होता है एवकार नहीं कहने पर भी एवकार के साथ से जो अर्थ होता है ये अर्थ कहा जाता है सप्ताह इमां संत चिदाष्ट्र चिदाभाष चिदा से एव चिदाभास की सात्यवस्था अवस्था उसका अर्थ कहना चिदाभाष की ही सात्यवस्था है चिदाभाष सेवा अवगम्य थे चिदाभाष की है न उसका एवकार से क्या होगा न कूटस्थस्थ की यह अवस्था नहीं है सप्ताह आसाम अक्सर उपन्यास वृत्ता सात्यवस्था ये जो सात्यवस्था है उनका कथन करना व्यर्थ है शंका करने पर उत्तर देते हैं न बृथाकी द्योतन फल उपन्यास्य साहत अवस्था कथन का फल क्या है कार्य हैोक्ष वाले ये अवस्था में हे अभिप्रायण आसु इम बंधमुक्ष साहत अवस्था में बंध मोक्ष है सप्ताह अवशेषण बंधमुख्य कारि सात अवस्था बंध देने वाले स मुख्य देने वाल ईसा है ऐसा नित्य नेतृत्व ऐसा नहीं तिरो बंधक तीन अवस्था बंधकारी है अज्ञान आवरण विक्षेप रूप ईस अज्ञान आवरण विक्षेप ये बंधकारिणी नहीं कितने केतनेवस्था बंधकारी आसाण बंधकारित्व दर्शनाय तीन अवस्था तो में बंधकारित्व तो दिखाने के लिए तीसृण स्वरूप प्रत्येक कार्य प्रदर्शन स्पष्टीचित् अज्ञानस्य से स्वरूप दर्शयति तीनों का स्वरूप दिखाना चाहते हैं क्योंकि तीनों अवस्था बंधकारी कैसे दिखाएंगे दिखाने के लिए तीसरी नाम स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शन है ना? प्रत्येक अवस्था का, का स्वरूप दिखाएंगे कार्य दिखाकर के स्पष्टी चिकित्सुस्पष्ट करना चाहते हुए अज्ञान से स्वरूपम ताप दर्शयती प्रथम अज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं और कार्य दिखा करके स्पष्ट करेंगे न जानामी तुदीन व्यवहार सेचारप्रागन य विचार न जाना आत्म तत्व विचार के पहले कुटस्थ को नहीं न जान, जाना में इस उदासन व्यवहार से कारण वो नहीं अपने स्वरूप को नहीं जानते कुटस्थ क्या है वो नहीं जानते बात उदासन व्यवहार उसमें तो कुछ नहीं क्या है कैसा है कुछ नहीं, नहीं जानते ये जो व्यवहार होता न जाने से व्यवहार किया जाता है उसका कारण होता है अज्ञान, अज्ञान जी सम वो अज्ञान जिस समय है उस समय विचार आरंभ नहीं हुआ विचार करने पर न जाना में नहीं कहेंगे विचार का अभाव प्राग भाव है विचार करने के पहले विचार का अभाव था वो प्राग भाव है विचार प्रागभाव है युक्तम। उदासन व्यवहार का कारण विचार प्राग प्रागभाव हाँ के साथ है उसको अज्ञान कहा गया अज्ञानम इतम इ गया आत्म तत्व विचार प्राग भाव सहितम आत्मतत्व के विचार करने के पहले विचार का प्राग अभाव रहता है वो प्राग अभाव के साथ उदासन व्यवहार से कारण उदासन व्यवहार न जाना में इतने केवल नहीं जानता हूं ये जो व्यवहार होता है अनुभव मानम अज्ञान मीरितम अनुभव करके मैं नहीं जानता हूँ नहीं जानता मतलब कुटस्विषे अज्ञान ही अज्ञान का अनुभव होता है ये अनुभव होता है अज्ञान कहा गया उसको ना ना ना मी ये आत्मतव्य तो तो विचार तो के प्रागव हाँ सहित तो अज्ञान होता है उसका कार्य तो तो तो हो न जाने में इसे व्यवहार आगे आवृति स्वरूपम तत्कार चर्शेती आवृत्ति ही आवरण रिंग वर्ण धप से स्त्रिया निकेंगे तो आवृत्ति होगा म्यूट करेंगे गुण हो जाए तो आवरण बन जाएगा आवरण आवृत्ति आब आंग परों के समान अर्थके आवरण का स्वरूप उसका कार्य भी दिखाते हैं। है अमार विचार नास्ते नो भाति चेत्य विपरीत व्यवहार कार्य मेष्य विचार शास्त्र में जैसे कहा गया उसे मार्ग से विचार करना चाहिए उसको उल्लंघन कर केवल तर्क से विचार किया तो सुखी दुखी अनुभव होता है करता होता मैं अनुभव स्पष्ट होता है मैं करता हूँ और कूटस्व कहा तत्व तो है कूटस्त आत्मा कहाँ है क्योंकि नायक के लोग कहते आत्मा करता होता सुखी दुखी इच्छा देश काम क्रोध सब कुछ आत्मा में मानते तो आत्मा में सब कुछ है और कूटस आत्मा कहाँ है ऐसे अमार गण विचार्य क्या कहते है अतः नास्ती न भाती चुटस तो कोई है नहीं ना उसका अनुभव होता है ये तो अशोक न भाति ये जो विपरीत व्यवहार ही आवृति का कार्य आवरण का कार्य है और ज्ञान तो सामान्य न जाना और और नहीं और विपरीत व्यवहार है नास्ती और न भाती जो विपरीत व्यवहार शब्द प्रयोग उसका कारण होता है आवृत्ति विपरीत व्यवहित आवृत्ति का कार्य ये विपरीत व्यवहार आवृत्ति का कार्य हो गया विपरीत व्यवहार का कारण है आवृत्ति आवृत्ति का कार्य हो गया आवृत्ति हो गया कारण शास्त्रोत्तम प्रकार अतल मार्ग शास्त्र में जैसे कहा गया शास्त्रोत्तम प्रकार को उल्लंघन करके केवलम तर्क नीचार तर्क से विचार अनुभव होता है मैं सुखी दुखी हूँ और कुटस्थ कहा है तर्क से विचार करके क्या कहता अनंतम कुटस्व नास्ति न भाति ऐसा जो व्यवहार है विपरीत व्यवहार का है आवरण कार्य आवरण का कार्य है इसे व्यवहार करने का कारण होता है आवरण आवरण व्यवहार करता नास्ती न भाती तो। विक्षेप से स्वरूप तत्कार्य दर्शेती आवरण के आ रे अज्ञान आवरण हो गया अरे होगा इसका स्वरूप कार्य भी दिखाते हैं देहद्वयचिदा भाष देह रूपो रूपो विक्षेप शोकः शोकः शोकः रूपो कर्तृवाद्यखिशोक संसाराख्योशंधक देहद्वय फूल सूक्ष्म दिन सहित चिदाभास देह देह चिदा सहित चिदाभास हो जाएगा देह सहित सहित चिदाभास हो जाएगा अधिना सिद्धे उतर बदलोप्यान देहदिदा देहदिदा चिदाषेप का अखिल शोक कर्तृत्व सुख दुखादि संसार ही शोक यही संसारंधक यही संसार अस् विक्षेप है चीतावास में बंधन न जाने वाले सारा संसार रूप शोक ही अत्य बंधक कर्तव्य सब कुछ है देहद्वर्थ करते स्थल सूक्ष्म शरीर द्व सहित चीदाभा विक्षेप स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ चिदाभास विक्षेप है कारण शरीर तो अज्ञान है अज्ञान पहले कहा बंधको बंध हेतु संसार संसाराख्य संसार संसार बंध हेतु हे सब चिदाभासस्य चिदाभास चिदा कार्य चिदा कार्य जो श्लोक में आदि है आदि आदिश्देन प्रमादृहते कर्तृत्व प्रमादुखादे देह सात व्यवस्था सीधाभाषी की अभी कही इसके ऊपर शंका करते नप्तावस्था सीधाभाष से इतम अनुपन्न सीधाभाषी की सात व्यवस्था जो कही गई वो तो ठीक नहीं क्योंकि क्यूँकी अज्ञान आवरण विक्षेप उत्पत्ति पुरा चिदाभाष विक्षेप कहा विक्षेप होने के पहले अज्ञान और आवरण रहते हैं, अज्ञान उसका कार्य आवरण उसके बाद होता है विक्षेप तो चिदाभाष यदि विक्षेप है उसके पहले अज्ञान आवरण दोनों रहे यदि अज्ञान आवरण विक्षेप के पहले रहा जाए जाए के पहले तो फिर का स्वरूप कैसे होगा चिदाभाष विक्षेप अंतर्गत हो गया उसके पहले अज्ञान आवरण रहते चिदाभाष विक्षेप अंत पात तद अवस्था विक्षेप के अंतर्गत चिलाष जो पीछे होगा अज्ञान आवरण के बाद तो फिर अज्ञान और आवरण चिलाभाष की अवस्था कैसे होगी ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं अज्ञानवृत्तिश्तेक्षे सिद्ध्यत यद्यप्यप्यवस्थे विक्षेपत्मन एपे, एपे एते एते अवस्थे दो अवस्था अज्ञानं एते अवस्थे दो प्रसिद्ध है पहले अज्ञानं आवरण दोनों विषेप के पहले प्रसिद्ध है यद्यपि ये विक्षेप के पहले प्रसिद्ध हे यद्यवस्थे विक्षेपस्व ते अवस्थे ते अवस्थे दिवचने अज्ञान आवृत्ति दो अवस्था विष्पस्विक्षेप के ही अवस्था आत्म आत्मा के नहीं चिदाभासी की अवस्था यद्यपि पहले हे फिर भी चिदाभासी की अवस्था आत्मा के नहीं है अज्ञान आवरण विक्षेपात पुरा स्थित अज्ञान और आवरण ये दोनों छिदाभास विक्षेप के पहले स्थित होने पर भी न आत्मावस्थात्व आत्मात्म आत्मा की अवस्था नहीं है अज्ञान और आवरण आत्मा तो असंग है किसी अवस्था के साथ कोई संबंध नहीं इसलिए आत्मा की अवस्था नहीं होंगे तस्य असंग नस से असंग होने से अवस्था असंग के साथ कोई अवस्था का संबंध ही नहीं होगा आत्मा कोई अवस्था वाला ही नहीं है इसलिए आत्मा में कोई अवस्था नहीं चिदाभाष में है अतः परिशेषा चिदाभाष अवस्थात्म एवं तय वक्तव्य मितिभाव तय का अज्ञान और आवरण परिशेष आत्मा का युद्ध नहीं तो चिदाभाषा का ही रहा चिदाभाषा की दो अवस्था कहानी तो चाहिए तो। अज्ञान आवरण पहले विक्षेप पश्चात उत्पन्न होता है तो विक्षेप की उत्पत्ति के पहले अज्ञान आवरण थे विक्षेप था विक्षेप नहीं।, नहीं।, नहीं था और अज्ञान आवरण दोनों थे अज्ञान आवरण दोनों थे और विक्षेपी की अवस्था कहते जो विक्षेप ही नहीं था विक्षेप नहीं था तो विक्षेपी की के अवस्था कैसे होंगी न न अवस्थाव तो हो विक्षेप तदानी कार के के नहीं रहा जिसमें अज्ञान आवरण जो अवस्था कहते हो विक्षेप तो उस समय तो नहीं था उत्पत्ति के पहले तद अवस्था तो अभी ध्यान अनुपन्न फिर अवस्था बारे विक्षेप जब नहीं था फिर विक्षेपी की अवस्था ही तो ठीक नहीं अप्रामिकम इशंका करके क्षेप आभावेती विक्षेप स्थूल रूप से नहीं होने पर भी तस्कार तो से तदानीन सत्कार उस समय रहेगा विक्षेप ज्ञान में कारण में लीन हो जाएगा अज्ञान में सब कार्य लीन होते हैं इंद्रिया आदि धर्म आधर्म जितने सब अज्ञान में लीन होते हैं संस्कार उसे धर्म आधर्म रहते चिदाभ का भी संस्कार रहेगा अज्ञान में तस्कार तो से क्योंकि चिदाभास ऐसे प्रत्येक जब जब विक्षेप चिदावास जीव उत्पन्न होता है सृष्टि में अज्ञान आवरण आगे चिदावास चिदा भाषण होने पर कर्तृत्व संस्कार तो उसके लाया जब हो जाएगा चिदावास उत्पत्ति के पहले अज्ञान में कारण रूप से रहेगा संस्कार प्रधान तत्व विक्षेप अवस्था तो अभिधान न बिधते इसलिए संस्कार रूप से चीधाभाष रहने से उसकी ही अवस्था है अज्ञान आवरण इसलिए अज्ञान आवरण दोनों अवस्था चीतारा की कथन करना कोई विरुद्ध नहीं इत्याह। विक्षेपोत्पत्ति पूर्व मे विक्षेप संस्कृति, संस्कृति अस्त्यदवस्था अस्व तदवस्था मेरुम ततस्तो संस्कृति विक्षेपोत्ति पूर्व विष्प संस्कृति अस्त विषेपोत्ति के पहले भी क्षेप का संस्कार, है। तदवस्थात्वम, तद, तदवस्थात्वम, तत, तस, तaiho, संस्कार रहता है अस्त्य तदवस्थम अविद्धम तस्त कार तय अज्ञान आवरण तदवस्था विषेप अवस्था अविरुद्ध अज्ञान और आवरण चिदाभास की अवस्था कथन करना कोई विरद्ध नहीं क्योंकि संस्कार रूप से विशेषम रहता है तथा तस्त कार तय तय अज्ञान औररावर्ण तदवस्थर्णनम अवृद्धम विषेप की अवस्था कथन करना कोई विध्द्ध ननु अप्रसिद्ध संस्कार संस्काराभ्युपगम द्वारा विक्षेप अवस्थना बरम अभिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्मावस्था वर्णनम संस्कार तो प्रसिद्ध नहीं ऐसे कल्पना करेंगे संस्कार रूप से अब पहले उत्पत्ति के पहले था अप्रसिद्ध संस्कार मान करके उसके द्वारा अज्ञान आवरण को विक्षेप की अवस्था कथन करने की वर्णना करने की अपेक्षा वरम वरम का अतिशत उत्कृष्टम उसके अपेक्षा अच्छा है अधिष्ठान तय प्रसिद्ध ब्रह्म अवस्था तो वर्णन ब्रह्म तो प्रसिद्ध है अधिष्ठान सबकी अधिष्ठान सब सबके अधिष्ठान है प्रसिद्ध ब्रह्म ब्रह्म की अवस्था अज्ञान आवरण कर देना है संस्कार कल्पना करके संस्कार के द्वारा अज्ञान आवरण विक्षेपी भी की अवस्था कहने के अच्छा प्रसिद्ध जो ब्रह्म जगत के सब सबका अधिष्ठान उसकी अवस्था कथन करना अच्छा है इतिहास अति प्रसंगात्म एवं परिहरती केवल अज्ञान आवरण नहीं सब कुछ ब्रह्म में है अध्यस्त है इसलिए अज्ञान आवरण को ब्रह्मावस्था कथन में क्या करना सब कुछ ब्रह्म में अति प्रसंगात्म एवं परिहरती ऐसे यदि कहेंगे अज्ञान आवरण के ब्रह्म की अवस्था तो सारा ब्रह्मांड भी तो ब्रह्म में ही ब्रह्मण्यारोपित्र ब्रह्मावस्थे इमे इति इमे इति नंकनीय सर्वा ब्रमण्यवास्थ्य ब्रह्मणे आरोपित ब्रह्मवस्थे मेरी न शंक अज्ञान और आवरण रूप दो अवस्थे ब्रह्मण अवस्थे ब्रह्मावस्थे ब्रह्म की दो अवस्थे अवस्था है क्योंकि ब्रह्मण आरोपित्व अज्ञान आवरण ब्रह्म में आरोपित है आरोपित होने कारण ब्रह्म की दो अवस्थे मानना चाहिए इतने न शंकनीय सिद्धांतिकाल करना चाहिए आरोपित्व ब्रह्मावस्था कहेंगे तो सब कुछ ब्रह्म में आरोपित है सर्वासा ब्रह्मणव अध सर्वासाम अवस्था न जितना अवस्था सब ब्रह्म में आरोपित है आरोपित तो सब कुछ ब्रह्म में सब कुछ सातो अवस्था ब्रह्म में आरोपित है इसमें कोई आपत्ति नहीं वास्तव नहीं है आरोपित है तो केवल अज्ञान आवरण को क्या कथन करना सब कुछ ब्रह्म में आरोपित है इसलिए ब्रह्म की अवस्था नहीं कह करके चिदाभास संस्कार उपस्थित उसकी अवस्था सातो अवस्था चिदाभा में अभी पूरा पीछे कहता है सब कुछ ब्रह्म में ता ता तो आरपित है किंतु थोड़ा विशेष है ब्रह्मने आरपित तो अविशेष है ब्रह्म में आरोपित सात अवस्था है फिर भी विक्षेपोत्पत्ति उत्तर काल भावी नहीं नाम बिक्षोत्पत् उत्पत्ति के पश्चात कितना अवस्था रहेंगे चार, चार। सात में से अज्ञान आवरण विक्षोभ के बाद तीन के बाद चार रहेंगे विक्षो उत्पत्ति उत्तर काल भावी नाम संसारित्वादी अवस्था न संसारित्वादी अवस्था है जीवाशुतत्व अनुभव मानत्वाद जीवाशीतत्व न अनुभव होते का विषय है इसलिए न ब्रह्मावस्था कम आगे विक्षेप के पश्चात भावी अवस्था जीव की ही है ब्रह्म की नहीं है और अज्ञान आवरण ये दोनों जीवन सत्य नहीं ब्रह्म का ही मानना चाहिए ऐसा शंका करता है पूर्व पशी संसार्य हंग विधो हंग निशोकस्तुष्ट जीवगा उत्तरावस्था उत्तरावस्था भाति न ब्रह्म जीवगा उत्तरावस्था संसारी चतुर्थ अवस्था विबुद्ध ज्ञानी निशोक शोकम तुष्ट निरंकुशतृप्ति इतनी जीव का उत्तरावस्था भान्ति, न ब्रह्मगा आगे चार्यवस्था तो जीवगत तो भान होती है ब्रह्म का नहीं इसलिए चिराभा के विक्षेप के पश्चात भावी चार्यवस्था जीवनिष्ठ है वो अनुभव का विषय तो है और पहले जो अज्ञान और रावरण हो ये ब्रह्मगा तो चाहिए यदि कहोगे टीका में उसका उत्तर आगे देंगे संसारी का अर्थ कर्तृत्व धर्मवान मैं संसारी का अर्थ में कर्ता भुगता विबु का जीव का अनुभव होता है निश्चोक कामाण कृत कृतत्व आदि जनित संतोषवान आगे कहेंगे जो ज्ञान हो जाता है निरंक सतृप्ति है कृतकृत आदि कृतकृत हो गया प्राप्त प्रापणीय जो करना था कल्याण कर जो प्राप्त करना था प्राप्त कल्या ऐसे होकर के निरंक सतृप्ति को प्राप्त करता है ज्ञानी यह भी जीव में अनुभव होता है अहम अस्मित उत्तरावस्था जीवगा जीवासिता भांति ये सब आगे अवस्था तो जीवनिष्ठ भान होती है न ब्रह्मासिता ब्रह्माशिता जीवासित है ये शंका हुई उसका उत्तर सिद्धांति करेगा तो आगे अवस्था जीवन चतन भान, भान होती है इसलिए जीव का कहेंगे तो सिद्धांत उत्तर देता है और ज्ञान आवरण भी जीवाशी अनुभव होता है अनुभूत होता है इसे जीव की अवस्था है एवं तरी अज्ञावर जीवाशीत नुभूय अज्ञान भी अहम नजा जीवरूप से नास्ति न भाति आवरण का कार्य अन्भवता है जीवाशी तत्व अनुभव जीव की अवस्था है अज्ञाव तरीहं ब्रह्म सत्व भाने मदृष्टि तो नही पूर्व अवस्थे, अवस्थे भाषेते जीवगे, जीवगे तो अवस्थेच पूर्व श्लोक के साथ इसका संबंध यदि ऐसे कहते पर ही तब अज्ञो हम अहम अज्ञ अज्ञान का अनुभव हो करके कहता है मदिष्टित ब्रह्म सत्य भाने नहीं मदष्ट मेरे दृष्टि से ब्रह्म सत्व च भान च्रह्म नहीं न ब्रह्म का सत्य है न ब्रह्म का, होता ब्रह्म का ना भान होता है कुटत ब्रह्म का सत्व है नहीं न भान होता है ये पूर्वेअवस्थे चासेते जीवगे खलु पूर्वेवस्थे अज्ञानभरण जीवगे भाषते जीव निष्ठ भान होते अज्ञान अज्ञोह कूटस्थ न जामी अज्ञोराबरण के ब्रह्म सत्ति ब्रह्म नस्ति ब्रह्म न भाति ब्रह्म कहे कुटस्थकहे ब्रह्म नस्ति न भाति तो ब्रह्म सत्व च मेरे दृष्टि में हे नही ये भी जीव रूप भान होते हैं अज्ञाने तो ज्ञान आवरण भी जीव अनुष्ठत्व भान होने से जीव की अवस्था है मत दृष्टित्व तो का महानुभव मा न मेरा अनुभव से तो ब्रह्म का न सत्व है न ब्रह्म का धान होता है ऐसे अनुभूत होते है इसलिए जीव ही विक्षेप की अवस्था है जीव का जो वास्तार्थ है चीतावास उसकी अवस्था है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य सब कुछ उसी आरोपित है किन्तु असंग होने से, से उसकी कोई अवस्था नहीं अवस्था के साथ संबंध नहीं है भादि नही पूर्व नव